ईश्वर के असीम अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे हैं तो यहां तक विचार हुआ सबसे पहले जिज्ञासु साधक अपने लक्ष्य के ओर जाना चाहता है तो प्रतिबंधक आते तो प्रतिबंधक भी यहां तीन प्रकार के बता दिया एक तो भूत प्रतिबंधक है वर्तमान है चार प्रकार के और आगामी अथवा भावी प्रतिबंधक तो भावी प्रतिबंधक है वहां दृष्टांत दिया वामदेव को अर्थात ऋषि वामदेव उनको एक जन्म लेना पड़ा भरत को तीन जन्म तो इतना सुनते हुए जो पूर्व बक्षी ने ये विचार करके तान लिया अर्थात समय का तो नियम है आपने बताया एक जन्म अथवा तीन जन्म तो सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं ये तो हमने केवल दृष्टांत दिया आपको वहां जन्म में काल में आग्रह नहीं है एक ही जन्म में हटेगा अथवा तीन जन्म में प्रतिबंध हटेगा ऐसा कोई नियम नहीं हमने। तो अनेक जन्म भी हो सकते हैं उसके लिए गीता का जो छठवां अध्याय है भगवान का वचन है प्रमाण दिया और उसके बाद मान दीजिए साधक ने खूब विचार तो किया श्रवण भी किया मनन भी किया प्रतिबंध के कारण तत्वज्ञान नहीं हुआ तो तत्वज्ञान नहीं हुआ तो विचार आपका व्यर्थ होगा किया हुआ जो प्रयत्न है वो व्यर्थ हो जाएगा इतना मेहनत किया कुछ भी नहीं मिला व्यर्थ हो तो कौन प्रवृत्त हो जाएंगे तो वहां बता दिया नहीं नहीं वो विचार व्यर्थ नहीं होता है अनर्तक नहीं होता है ठीक है अनर्तक नहीं हो गया तो क्या होगा तो बता दिया जैसा कर्म करने वाले यागाधि जैसा स्वर्गलोक में जाके वहां भोगते हैं वैसा सही ये जो साधक है विचारक है जो योग भ्रष्ट है तो वहां ण्यकृत लोक में जाकर वहां भोग भोगने के बाद पुनः यदि उसके अंदर यदि कोई वासना थोड़ी सी रही क्योंकि पूर्ण वैराग्य नहीं है कुछ वासना यदि शाबिलाश हो तभी उनका जन्म होता है शुचि नाम श्रीमताम केवल धनवान नहीं है शुचि नाम शुची नाम का मतलब है जिसके माता है पिता है धर्म मार्ग में प्रवृत्त है इसलिए शास्त्र में कहा गया है ब्राहदान के मातृमान पितृमान आचार्यवान वज्ञबल के जी बता रहे हैं मातृमान माता तो सबकी है बिना माता से कौन होंगे पितृमान है ये तो इसलिए वहां माता के द्वारा शिक्षित पिता के द्वारा अनुशासित गुरु के द्वारा उपदिष्ट वो व्यक्ति यदि बोले शास्त्र के मर्यादा के अनुसार ही बोलेंगे उस श्रृंखला उठपटांग नहीं बोल सकते ऐसा धर्म मार्ग में प्रवृत्त जो हुए माता पिता के वहां जन्म लेते हैं धनवानों में यहां तक बता दिया यदि उसके उसके अंदर साबिलास नहीं है अभिलाषा का अर्थ किया था जो प्राप्त करने तृष्ठ है, भोग वासना से युक्त है वो साभिलाषा हो गया और जिसके अंदर यदि अभिलाषा नहीं है तो वो भी क्या है सुचिनाम थ्रीमताम गेह में जन्म लेंगे अथवा अन्यतर लेंगे ऐसा जिज्ञासा होने पर यहां पक्षांतरमा पक्षांतर्भल दूसरा पक्ष एक पक्ष का दो तो विचार हो गया कौन तो सा पक्षा? साभिलाषा जिसके अंदर अभिलाषा पड़ी है अभिलाषा का मतलब है भोग की इच्छा कुछ वस्तु को प्राप्त करने के अंदर वासना है वो पक्ष तो विचार के शुचि नाम से मतांगे करके दूसरा पक्ष है जिसके अंदर अभिलाषा नहीं है वो कहां जन्म लेंगे तत्वज्ञान तो हुआ नहीं उसके लिए बता रहे देखिए श्लोक अड़तालीसवा श्लोक अड़तालीसवा देख अथवा योगिना कुल भवती धीमता निष्रहो ब्रह्म तत्व विचारा अतवा अथवा मतलब जो पहले जो बताया था शुचीना श्री गता उनमें जन्म नहीं लिया अतवा योग भ्रष्ट नीचे से ले जानवाए निष्प्रहो ब्रह्म तत्व विचाराद हेतु तो है अर्थात यहां हेतु तो के द्वारा संकेत कर रहे हैं। कैसा है निष्प्रह स्पृह कहते हैं चाहत इच्छा अभिलाषा उसको कहते हैं स्पृहा तो निष्प्रेहा निष्प्रेह का मतलब है चाहत के अभाव तो चाहत के अभाव का मतलब एक प्रकार से वैराग्य स्प्रेहा कहते हैं सराग राग है निष्प्रेह का मतलब है वैराग्या वैराग्य भाव क्योंकि वैराग्य के बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता है तो वैराग्य भी शास्त्र में उसका विभाग किया है वैराग्य का अभी वहां भेद किया है अलग अलग किया है अन्यथा हम लोग जो सत्संग रहे हैं नहीं वैराग्य से रहित हो जाएंगे वैराग्य के बिना नहीं सुन सकते तो सबसे पहले वैराग्य में वहां यतमान संयम वैराग्य की जो प्रथम अवस्था है प्रथम भाग है यतमान संयम तो यतमान किसको कहाते तो यतमान का मतलब ये है जैसा ये संसार है दृश्य पदार्थ है सामने देखते देखते हमारे सामने नष्ट हो रहा है इसका मतलब संसार को चलाने वाला संसार का अधिष्ठाता कोई दूसरा एक तत्व है और उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करके गुरु के सन्निधि में जा रहे ये हो गया यतमान संज्ञा उस तत्व को जानने के लिए उस तत्व को खोजने के लिए सद्गुरु के शरण में शास्त्र के शरण में जा रहा है ये हो गया यतमान संज्ञा हो इसलिए यतमान संज्ञा हो रहा है सबके अंदर है हमारे अंदर नहीं वो आगे मुमुखुता लागे यतमान प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक तो यतमान संज्ञ है ये प्रथम सीढ़ी सब हमारे अंदर है सभी के अंदर है तभी हमें सत्संग सुन रहे हैं बाहर नहीं जा रहा किंतु दूसरे वैराग्य में अधिक से अधिक अटक जाते हैं दूसरा वैराग्य है व्यतिरेक संज्ञा ये वैराग्य की दूसरी सीढ़ी व्यतिरेक का मतलब अलग करना छांटना जैसा मान लीजिए हम लोग बाजार में जाते हैं कोई वस्तु फल खरीद करते अच्छे अच्छे लेते खराब को छोड़ देते बाहर के वस्तु को तो हम हट छाट देते हैं। हमारे अंदर अभी तक ये राग द्वेष काम क्रोध पहले हमारे अंदर कितना राग द्वेष आदि था अभी कोई कम हुआ अथवा नहीं हो रहे यदि नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे इस प्रकार अलग करना इसी का नाम है वितरेक संज्ञा अपने अंदर विद्यमान दोषों को छांटना हम दूसरे का दोषों को तो दिखाते बढ़िया अरे वो तो दोषी है ये गलत कर रहे किंतु वो एक गलत कर रहे तो तुम तीन गलत कर रहे हो देखो एक अंगुल उनके तरफ से तीन अंगुले अपने तरफ से हो रहे तो एक दोषी है तुम तीन दोषी हो तो अपना ही दोषों को जो अलग करना उसको ही खोज करके ये करना उसी का नाम है व्यतिरेक संज्ञा ये दूसरे शेर इस में इसमें जाके अटक जाते ज्यादा और इससे भी आप पार हो गए तभी जाके एक संज्ञा कहते हैं हाँ संज्ञा सा गुजरात में संज्ञा बोलते बोलते जैसा वहां यज्ञ वो है और उत्तर में ज्ञा बोलते हैं जैसे ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर ग बोलते हैं जैसा क्री और क्रू गुजरात में क्रू बोलते हैं उधर क्री बोलते हैं दोनों ठीक है अपनी तरफ उसमें बहुत वाद विवाद है क्रू ठीक है अथवा तो क्री ठीक है तो दोनों ठीक नहीं कृष्णा अथवा कृष्ण दोनों चलता है उसमें कोई अंतर नहीं उत्तर में कृष्णा बोलेंगे गुजरात में कृष्णा उ अभी निश्चय नहीं हुआ बहुत उसमें विचार है क्या कौन सा ठीक है क्योंकि उसमें रेप भी है रे भी है टूरसना तो मोर्दा उच्चारण तो इसलिए तीसरा है एक संज्ञा एक इन्द्रिय का मतलब है हमारे दो इंद्रिय इंद्रिया एक बाह्य इंद्रिया एक आभ्यंतर अंदर के इंद्रिय है उसका नाम है अंतकर्ण कहते हैं और बाहर का बाह्यकर्ण तो पांच जो इंद्रिय का विषय अलग अलग है आंख का स्वभाव है रूप देखने से पर खानी श्रुति बोल रहे तो हर इंद्रिया अपने विषयों के तरफ से दौड़ती किंतु इन्होंने वैराग्य के द्वारा समेट करके मन में गाया बाहर के विषयों में जा नहीं सकता सब इंद्रियों को बांध दिया किंतु तो अभी मन में वासना पड़ी सूक्ष्म इंद्रियों को तो नियंत्रण कर दिया उन्होंने इंद्रियां बाहर नहीं जा रहे। और सारे जितने भी इंद्रियों का जो विषयों का वासना है एक में ला स्थापित कर दिया समेट दिया उसको कहते एक इंद्रिया चौथा है वशीकार संज्ञा बोलते हैं चौथा है, है वशीकार योग सूत्र में उसको वशीकार कहा दिया वशीकार उसको कहाते अंतकरण में जो विषय की तृष्ठ है अभी बाहर नहीं है बाहर इंद्रिया को उन्होंने पहले ही तीसरे अवस्था में समेट दिया और अंतकरण में पड़ी है अभी तक गीता में रसोवर जम कहा दिया वो तो अंतकर्ण में विषय की जो तृष्णा है वासना वो भी नाश हो जाएगा तभी वशीकार संज्ञा हो गया और वशीकार रूप वैराग्य वैराग्यदि है तभी जाके ये तत्व को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यहां अधिकार है वैराग्य निष्प्रह का मतलब है वैराग्य भगवान बाश्यकार जी ने कहा कैसा का का विश्टवर्त? दूसरा दृष्टान ने गर्दब अविष्ट नहीं बोल रहे वहां क्योंकि वहां उसको भी उठाए विद्यारण्य स्वामी जी ने अपरोक्षानुभूति में विद्यारण्य स्वामी जी एक टीका है दीपिका बहुत सुंदर विद्यारण्य स्वामी जी ने उसके ऊपर टीका लिखी अपरोक्षानुभूति के ऊपर तो उन्होंने उठाया काका शब्द क्यों प्रयोग किया भाषाकार ने गर्दभाविष्ट क्यों नहीं किया तो गर्दब का अविष्ट किसी न किसी रोग के लिए दवा काम होती है वहां है किसी रोग के लिए वो भी काम आता किंतु कव्य की विष्ट किसी के लिए काम नहीं आती इसलिए कहा का, का विष्ट है तो वैसा यदि दृष्टि हो ये तो पूर्ण वैराग्य माना जाता इसीलिए हम बोले निष्प्रिया अर्थात जिसके अंदर कोई विषय वासन नहीं किसी भोग की इच्छा नहीं और ब्रह्म तत्व से निष्प्रेय है और ब्रह्म तत्व का विचार किया था पहले से तो अभी ज्ञान क्यों नहीं हुआ प्रतिबंधक पड़ा है ना प्रारब्ध वही उसको ज्ञान होने नहीं दे रहे तो इसलिए ब्रह्म तत्व विचार उस विचार से क्या होता है तो बता रहे धीमता योगिनामेवे भवती देखिए यहां भी एक योगियों का विशेषण दे दिया जैसा वहां विशेषण दिया था शुचि नाम केवल धनवान नहीं शुचि नाम ये यह यहां भी देखे योगी नाम मतलब धीमता आंक बंद करके जड़ समाधि लगाने वाले नहीं हैं, उनको व्यावृत्त कर रहे वो भी योगी है उसको बोलते जड़ समाधि एक जड़ समाधि होती है ना तो जड़ समाधि का मतलब वर्षों वर्षों आप समाधि लगा सकते जैसे महाराष्ट्र में यह हो गया ना चांगदेव जी चांगदेव जी महीने महीने समाधि लगाते थे बाद में उनको उपदेश किसने किया मुक्ता भाई ने किया इतना समाधि लगाने पर भी बिल्कुल ये था इसलिए उसको व्यावृत करने के लिए धीमता विशेषक दिया अर्थात विद्वान विवेकी विचारवान ये योगी तो धीमताम, धीमता मतलब बुद्धिमान बुद्धिमान का मतलब धीर पुरुष धीर का मतलब धीम एरायति, प्रेरायति। दो व्यक्ति है ना एक धीर और दूसरा एक धीरू बुद्धि को नियंत्रण करके बुद्धि को प्रेरणा देता है वो धीर माना जाता है अपने अनुसार बुद्धि को जो चलाता है वो धीर पुरुष है मन और बुद्धि के अनुसार जो चलता है वो भी माना जाता है तो इसीलिए यहां बता रहे धीमता धीमता मतलब विद्वान है विद्वान का मतलब केवल शास्त्रज्ञ नहीं जो शास्त्र है पढ़े नहीं विद्वान वास्तव में उसको कहते पंडित आत्मान आत्मा जो विवेक करने में समर्थ है वही विद्वान है बाकी विद्वान नहीं इसलिए उसको कहते पंडित पंडा बोल तो नित्या अनित्य वस्तु विवेक उस विचार करते हुए जो आध्यात्मिक शास्त्र में लगे है, ऐसे हैं ऐसे व्यक्ति इसलिए धीमताम का ऐसे जो धीमताम योगी नाम यहां योगी योग्य मतलब वो आंक बंद करके समादिष्ट हो रहे नहीं यहां योग का मतलब है वो ये दुख का संयोग वियोग उसके चिंतन में लगे न तो योग चित्तवृत्ति निरोधा वो योग नहीं लेना यह जो भगवान ने जो बताया गीता में दुःख का संयोग वियोग तो दुख संयोग संसार क्या है दुख का संयोग है पहले भी एक दिन बताया था देखिए अहम है शुद्ध सत्व है उसमें एक नहीं है प्राण के दो धर्म हमने जोड़ दिया मन के दो धर्म जोड़ दिया और शरीर के जोड़ दिया क्षुधा पिपासा शोक मोह जन्म मृत्यु हमें डाल दिया ना ये हो गया दुख संयोग वहां से संसारी हो गए इसका वियोग इसको हटाना यही वास्तव में योग है ऐसे जो योगी उन योगियों के कुल में अर्थात उनके परिवार में योगी नाम कुले व वती भवती बोलतो जन्म लेता है कौन निष्प्रह ब्रह्मतत्व विचारा वैराग्य युक्त होकर जो ब्रह्मतत्व जो विचार किया था पहले ऐसा जो व्यक्ति है प्रतिबंध होने के कारण जो धीमता योगी है उनके कुल में जन्म लेता है ये बता टीका में अतवेती अतवा है आगे इति है गुण हो गया अतवा इति अतवा का मतलब जो पहले बताया था अतवा दो बता दिया एक तो शुची नाम श्रीमता बता दिया वो किनके लिए बता दिया साभिलाषा जिसके अंदर कुछ भोग की थोड़ी सी इच्छा अथवा ये निराभिलाषा निष्प्रिया व्यक्ति कुछ के लिए निष्प्रिया निष्प्रेह का अर्थ कर रहे स्वयं अति विरक्त चेत ये निष्प्रेह का अर्थ है स्वयं कैसा है विरक्त नहीं अति विरक्त वही वशीकार संय बताया मैंने विरक्त तो हम लोग भी हैं। अभी बताया है ना तो मान संज्ञा में तो ही है ही और व्यतिक में भी होगा विति थोड़े थोड़े में ठीक है थोड़े ही ज्यादा होते हैं ना कणशा क्षणश्चे वेद्यम अर्थम अर्जयेत। कणत्यागे कुतोधनम क्षणत्यागे कुतो विद्या नीति में बता रहे कणशा बोलते तो एक एक धान क्षण बोलते तो एक एक क्षण उसके द्वारा विद्यम और धन को अर्जन करना चाहिए तो वही जाके बाद में क्या हुआ था बूंद बूंद मिलकर के सागर थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा हो जाता है तो इसलिए हम बता रहे अति विरक्त अत्यंत जो विरक्त चेर यदि है और ब्रह्म तत्व विचारा देवा ब्रह्म तत्व का विचार भी अच्छे किया उन्होंने क्योंकि वह यदा के पूर्ण विचार कर रहे हैं ना होने पर भी तत्वज्ञान क्यों नहीं हुआ बस वही प्रतिबंधक उसके साधना में कोई कसोटी नहीं है पूर्ण किया है किंतु एक प्रतिबंधक पड़ा है भावी प्रतिबंधक प्रारब्ध वैवर तत्व विचाराद पंचमे तत्व विचारशे ही वैराग्य युक्त तत्व विचारशे ही हेतु दे रहे इसे हुआ क्या वो जहां भी हेतु देता है आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए अर्थात वो योगियों के कुल में जन्म लेता है धीमताम देखिए धीमताम का अर्थ कर रहे श्लोक में धीमताम है ना उसका अर्थ कर रहे आत्मा आत्मतत्व निश्चय विचार वता देखिए योगी का विशेषण है जड़ योगी नहीं है इसलिए धीमताम बोल तो केवल बुद्धिमान अर्थ नहीं लेना यह अर्थ कर रहे आत्मतत्व आत्मतत्व का अर्थात यथार्थ स्वरूप परमात्मतत्व उस तत्व का तो आत्मतत्व निश्चय विचारावता आत्मतत्व का जो निश्चय उस निश्चय का विचार करने वाले प्राप्त हुए नहीं उसमें निश्चय रूप से विचार में लगे हुए बिल्कुल ऐसे अथवा जिसने आत्मतत्व का निश्चय विचार के द्वारा प्राप्त के। ये भी ले सकते ऐसे जो विचारवताम श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जिसने दृष्टव्य जो तत्व है उसका निश्चय किया है ऐसे जो निश्चय किया है उसको लेकर विचार करने वाले योगियों का योगी नाम चित्त एकाग्रवता इन्होंने चित्त का एकाग्र किया है एकाग्र का मतलब है उसी तत्व में मन लगा दिया किस में? जो आत्मतत्व में निरंतर उसका जो चित्त है हर समय में उसी में ही लगा है न तो हां योग आ चित्त वृत्ति का निरोध नहीं ये भी वेदांति नहीं मानते योग तो इसलिए चित्त का बिल्कुल एकाग्रता हो गया एकाग्रता मतलब स्थिरता किसी वस्तु में मन बिल्कुल लग जाना उसी का नाम है एकाग्रता एक, एक अग्र ऐसे जो चित्त एकाग्रता कहा योगी नाम उन योगियों के कुल में कुले अथवा परिवार में भवती बोलतो जायते इतर्थ देखिए यहां जायते है श्लोक में क्या है वहां भवती शब्द आया ना टीकाकार बता रहे जायते भी ते मत बना दीजिए जायता दिया है आगे इति शब्द है ना एक लोप हुआ है व्याकरण के अनुसार अलग करेंगे तो वहां जायते होता है आगे इति होने से वो एक लोप होता है तो भवती मतलब जायते इत्यर्थ इत्यर्थ मतलब ये श्लोक का ये अर्थ है श्लोक का ये तात्पर्य है क्या तात्पर्य है निचोड़ के ये तात्पर्य हो गया देखिए एक पदार्थ होता है दूसरा वाक्यार्थ होता है तीसरा तात्पर्यार्थ होता है तीन होता है ये नियम है क्यार्ता बुद्धिवावचिन्ह प्रति पदार्थ ज्ञानम कारण किसी वाक्य का अर्थ आपको बोध तभी होगा तो पदार्थ ज्ञान कारण होना चाहिए जैसा मान लीजिए तत्वमशी एक, एक वाक्य है तीन पद है ना वाक्य का मतलब है समूह तो ये जो वाक्य का बोध आपको तभी होगा इनमें जो पढ़े हुए जो पद है, है ना तत् क्या है तम क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए ये पदों का यदि ज्ञान हो गया तभी वाक्यर्थ का बोध होता है तो उसके बारे एक तात्पर्य अर्थ होता है। निचोड़ के क्या बताना चाहिए तात्पर्य इसलिए यहां टीकाकार ने पद पदार्थ तो बता दिया निष्प्रेह का क्या अर्थ है धीमताम का क्या अर्थ है और उसके बाद योगी किसको कहा दिया ये तो सब बता दिया ये हो गया पदार्थ तो वाक्यार्थ क्या हो गया पूरा मिलाकर के वाक्यर्थ हो जाएगा तो पूरा मिला करके ये वाक्यर्थ हो गया अत्यंत जो वैराग्य वाला है ब्रह्म तत्व का पहले विचार किया था खूब उसके बल से ये जो आत्मतत्व का विचार करने वाले और मन को जिसने संयमित किए है ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है ये वाक्य अर्थ हो गए सारे पदों का अर्थ मिलाने पर तात्पर्य अर्थ हो गया अर्थात ये ज्ञानी अथवा ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हुए उनके कुल में जन्म लेता है धनवानों का नहीं भगवान बाश्यकार ज्य ने इसके व्याक्य करते हुए गीता में दरिद्र आनाम एक शब्द प्रयोग किया वहां ये जो श्लोक है गीता का इसके व्याक्य करते हुए वहां दरिद्रणाम शब्द प्रयोग किया धनवान नहीं दरिद्र है दरिद्र तो बाह्य संपत्ति से दो संपत्ति है ना एक दैवी संपत्ति उसको बोलते दैवी वित्त मानुष मानुष्यवित्त से वो दरिद्र है जैसा पहले वाला मानुष्यवित्त से संपन्न है शुची नाम से मत और दैवी संपत्ति उसके पास है कम है और यहां दैवी वित्त उनके पास प्रदान है मानुष्य कम है इसलिए प्रयोग दरिद्रणपी ऐसे योगी तो ये हो गया आपका वाक्यर्थ हो गया जायते इत्यर्थ पूर्वस्मात् पक्षात अच्छा ये बता दीजिए आपने यहां दो पक्ष रख दिया योग भ्रष्ट के लिए दो पक्ष रख दिया ना एक तो सैतालीसवें श्लोक में दूसरा 48वें श्लोक में तो ये दोनों में अंतर क्या है तारतम्यता क्या है तो बता रहे हैं। पूर्वस्मात पक्षात तो पूर्वस्मात पक्ष मतलब पूर्व पक्ष पूर्व पहले वाला सैतालीस में जो बता दिया था ना उस पक्ष से सैंतालीस वालकों ने शुचीनाम श्रीमताेहे योगभ विजायत उस पक्ष के अपेक्षा पंचमी है तो को अभी जो बता दिया अड़तालीस में अथवा योगिनाम कुले दोनों में विशेषता क्या है उस योगभ्रष्ट और इस योगभ्रष्ट में अंतर क्या है को विशेष मतलब दोनों में विशेषता क्या है दोनों में तारतम्यता क्या है दोनों अंतर क्या है ये प्रश्न हो गया इति आह या इति आगे आह इति हो गया तभी श्लोककार ने उत्तर दिया तद दुर्लभम श्लोक में ना अंतिम में तद् आगे ही है यहाँ है ना तद धी है न अलग करेंगे तो तद ही हा को होता है व्याकरण के अनुसार पदच्छेद करेंगे तो है ना तद ही दुर्लभम ऐसा होता है तो उसी का अर्थ कर रहे देखिए ही कहा से है तद धी में धी है ना वही ही है उसी का अर्थ कर रहे ही अर्थ होता है यस्मात क्योंकि स्मार्त बोलते तो क्योंकि यस्मात कारणात अगर जिस कारण से यस्मात कारणत बोलतो जिस कारण से तद योगी कुले जन्म आगे देखिए तद आ गए ना ही का अर्थ क्या यस्मात कारणात् श्लोक भी देखते जाए श्लोक में ही आए ना उसका अर्थ क्या यस्मात कारणात जिस कारण से उसके बाद तद तद शब्द आ गए ना उसका अर्थ कर रहे तत्क अर्थ करे योगी कुले तो ही तत्कार क्या हुआ जिस कारण से योगी के कुल में दुर्लभम जन्म तो है नहीं तो जन्म ऊपर से अध्यार किया गया दुर्लभम तो श्लोक में है क्या दुर्लभ है जन्म क्यों लाया दूसरे भी ला सकते हैं भोजन भी दुर्लभ कहा सकते जन्म क्यों कहा प्रकरण है उसका है देखिये किसी का अध्याय जो किया जाता है प्रकरण को देखकर प्रकरण से विरुद्ध है उसका आप अध्यार नहीं कर सकते मैं तो कुछ भी है देखिए क्योंकि जश्मा बोलते जिस कारण से तद बोलते योगी कुल में दुर्लभ है क्योंकि योगी कुल में दुर्लभ भोजन में दुर्लभ होगा कपड़ा भी दुर्लभ होगा किंतु यहां भोजन और कपड़े का प्रकरण नहीं जन्म का प्रकरण किसका योग भ्रष्ट इसलिए वहां जन्म का अध्यार किया तो ये बोल रहे हैं उस योगी कुल में जन्म दुर्लभम ये दुर्लभ है अल्प पुण्यना पुण्यना अलभ्यम इत्यर्थ उसी का कर रहे ये दुर्लभ का है अर्थात यदि आपके पास अल्प पुण्यना थोड़ा सा पुण्य यदि अल्पम बोल तो किंचित उस पुण्य से अलभ्यम ये योगी के कुल में अलभ्य बोलते प्राप्त नहीं हो सकते लभ्य मतलब प्राप्त अलभ्य मतलब अप्राप्त इसलिए पहले के अपेक्षा इनमें क्या है भेद है विशेषता है यही दोनों में विशेषता तो पहले वाला है उसमें उसके अंदर अल्प पुण्य है तात्पर्या हो गया उसमें अल्प पुण्य है और इसमें अत्यधिक पुण्य है बस यही दोनों में अंतर है ये बता दिया उसके बाद ठीक है चुची नाम श्रीमताम ये जन्म लिया अथवा योगियों के कुल में जन्म लिया वहां से क्या करेंगे वो उसके लिए आगे का श्लोक है थोड़ा भूमिका है देखी तशा दुर्लभत्व उपपात ये मतलब दूसरा विकल्प बता दिया ना दूसरा जो बता योगी नाम एवं कुल लेकर शब्द से लेना उसका किसका योगियों के कुल में जो जन्म बता दिया वो दुर्लभत्व अंतिम एक शब्द आया ना उसमें 48वें श्लोक में क्यों दुर्लभ है कहाने से तो नहीं होगा ना प्रतिज्ञा करने से नहीं हो सकता है दुर्लभ क्यों है बोल रहे दुर्लभत्वम उपपादाय किस कारण से दुर्लभ है उसी को यहां बताने जा रहे योगियों के कुल में जन्म लेना बहुत कठिन है दुर्लभ बोलते वो कठिन है ये कठिनता क्यों है किस कारण से है ये बताने आ रहे आगे का देखिए दुर्लभत्वम उपादाय थे तत्र करके देखिए श्लोक देखिए बात तम बुद्धि संयोग लौवेह यतते चो भूय तस्देतुर्लभ तो यहाँ भी तत्र बुद्धि संयोग लभते पौर्वधेयक यस्मात पड़ा है देखिए देखे बा भूय के बाद तस्मा तस्त के बाद के बाद ती है उसको पहले लीजिए ही बोल तो यस्मा कारण एक ति है ना उसको अलग कर दिए एक ही का मतलब कारणा जिस कारण से त्र बोलतो उस जन्म में कौन सा जन्म में योगियों के कुल में जो जन्म लिया उस जन्म में तत्र तम बुद्धि संयोगम लबते तम तम बोलतो उस योग भ्रष्ट बुद्धि संयोगम अर्थात बुद्धि का संयोग तो बुद्धि का संयोग क्या हो रहा तो है पहले जन्म लिया तो बुद्धि तो रहेगी बिना बुद्धि से थोड़ा रहेगा तो, रहे तो इसलिए हम बुद्धि संयोग का मतलब तत्व विचार जो तत्व विचार है उसको साक्षात्कार करने वाली बुद्धि ये बुद्धि संयोग है वहां बताया ना ददा में बुद्धि योग तो इसलिए हां बुद्धि का संयोग का मतलब है आत्मा तत्व साक्षात्कार करने योग्य बुद्धि वहां प्राप्त हो जाती कहा उस योगी के कुल में जो जन्म लिया है उसको किसको तम तम मतलब योग भ्रष्टम तो ये बोला तम बुद्धि संयोग मतलब आत्मा साक्षात्कार साक्षात्कारात्मक जो बुद्धि जिसका नाम है ऋतंबर प्रज्ञा कहते हैं योग सूत्र में बताया ना रितम बरा रितम बोल तो सत्यम उस सत्य तत्व को धारण करने के एक सामर्थ्य है यह हमारे बुद्धि में किंतु शुद्ध बुद्धि में अशुद्ध बुद्धि में सामर्थ्य है संसार को धारण करने का असत्य को धारण करने का सत्य को धारण करने वाले बुद्धि है रितम बरा तो यही बता रहे हैं बुद्धि संयोगम लब थे पौर्वदेहिकम ये विशेषण है पौर्वदेहिक बोल तो पूर्व देह में जो हुआ पूर्व देह में जो किया था ऐसा बुद्धि संयोग वहान्व पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लब थी पूर्व जन्म में जहां तक उन्होंने साधना छोड़ दी थी ब्रह्म तत्व का ऊपर बताया था ना वो अत्यंत विरक्त भी है श्रवण मनन में निरंतर लगा भी है सब कुछ उसके पास है किंतु प्रतिबंधकता जहां जो छोड़ दिया था वहां से उसका बुद्धि का संयोग होगा तो यही बोलते पौर्वदेही का बोल दो पूर्व जन्म में साधना करके जहां छोड़ दिया था वहां से उसका बुद्धि संयोग हो जाएगा साधना में शुरू से नहीं करेंगे जहां से छोड़ दिया ना वहां से ऐसा जो पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग ल तो भूय यत थे तोलो पूर्व जन्म में जो प्रयत्न किया था उसे अत्यधिक साधना और भी ततो तथो बोल तो तस्मात भूय बोल तो अत्यधिक यतते प्रयत्न करता है हाँ जहां से छोड़ दिया था उसे आगे चलेगा और वहां से प्रयत्न भी अधिक करेगा क्योंकि उसके अंदर पहले कुछ न कुछ उसके अंदर भोग की विषय थी आगे वो भी समाप्त हो गया आगे बढ़ेगा क्या था थे? तस्माद इसलिए तस्माद ए तद दुर्लभम इसलिए योगियों के कुल में जन्म लेना क्या है अत्यंत दुर्लभ है पहले की अपेक्षा जो टीका है उसको हम लोग कल विचार करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण मदं पूत्द्यूर्णश पूर्णमाधा पूर्णमे वशिष्य ओ शा शांति शां